श्री चैतन ग्रंथ जी जय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 राधा सत्यवती हृदय नंदनोंसो यमल वात जगतीसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्ष जगद्धा नमा तत् हृदय से प्रेरणया प्रवर्ति हम बराको तस्य हरे पदकमलम वंदे श्री चैतन्यदेव वंदे हम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू श्री वैष्णवाणीच श्री साग्र जात सह गण रघुनाथानीतम तम, -तम सजीव साधतम सवधूत पिजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यं श्रीराधा कृष्ण पाद गणलताीशाखान्वता आजाबित भुजौ कनक संकर्तन पितर कमलायताक्षौ विश्वभरौ द्विजरंदे जगत् कर्णावत वंदेषपदारिंद युगु वक्षोज प्रणी क्रते विल स्निग्धोंगस्वता काश्मीर तलशोणिमोपरीतने कस्तूरीका नीलिमा श्रीखंडम लहरी निर्व्याजिमा मातनवते नारायण नमस्क नरम चुनुत्तम दिवीं सरस्वती व्या तक तो जय मुदीर वाचाकृभ्य कृपाभ्य च पावेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम बोलोशु वृंदावन बहरीलाल की जय <coughs> श्री गौरकथा चैतन चरतामृत पूर्व प्रसंग में रूप शिक्षा रूपण निरूपण कराए थे कविराज गोस्वामी अब पांच अध्यायों में पांच परिच्छेदों में संपूर्ण वैष्णव तत्व वैष्णव सिद्धांत उसको हरी गो पांच अध्यायों में संपूर्ण सिद्धांत तत्व संपूर्ण शास्त्रों का निचोड़ उसे सनातन शिक्षा के रूप में प्रस्तुत करेंगे 20 में परिचय से लेकर के 24 में परिचय तक ये इतना महत्वपूर्ण है कि इन्हीं सब वस्तुओं को देखकर के ये कह दिया गया कि यदि काल के प्रभाव से कभी सारे ग्रंथ नष्ट हो जाएं और एक चैतन्य चरतामृत बच जाए तो ज्ञान का कुछ नुकसान नहीं होगा सारा ज्ञान संकलित रहे आएगा इतनी तक इतनी बड़ी बात कह दी दे जितना भी तत्व चिंतन है वो सारा का सारा तत्व चिंतन इन पांच अध्यायों में श्री कविराज गोस्वामी ने संकलित कर दिया है इतनी महत्वपूर्ण ये पांच अध्याय जिनमें अपूर्व वाग्म्यता मितमच सारं च वचो वाग्म्यता वो प्रकट हुई है और केवल इन पांच अध्यायों का बहुत अच्छी तरह से ये चिंतन कोई करे विचार करे तो वो संपूर्ण शास्त्रों का महापंडित बन जाए यह विशेषता है छोटी छोटी जैसी पंक्तियों में इतने बड़े सिद्धांतों को यहां संक्षेप में प्रस्तुत किया गया इसलिए यह पांच अध्याय 20 से 24 तक बड़े उपयोगी हैं श्री महाप्रभु के श्री चरणार वंदना करके कविराज के श्री चरणार्थ में वंदना करके इन्हीं सनातन शिक्षा के प्रसंग को अब प्रारंभ करते हैं वंदे अनंता श्री चैतन्य महाप्रभुम नीचोप प्रसादात सक्त शास्त्र प्रवर्तक श्री अनंत अद्भुत ऐश्वर्य वाले श्री चैतन्य महाप्रभु की हम वंदना कर रहे हैं जो स्वयं कृष्ण रूप है चिन्मय है और जीवों को भी चेतना प्रदान करने वाले हैं इसलिए उनका नाम है चैतन्य तो महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु उनको हम प्रणाम करते हैं महाप्रभु का तात्पर्य है कि कीट पतंग तक को भी प्रेम प्रदान करने वाले प्रभु और महाप्रभु में ही है अंतर कि अनधिकारी को भी अधिकारी बना करके जो पूर्व गंभीर वस्तु को प्रकट करा दे वे महाप्रभु हैं तो श्री नित्यानंद श्री अद्वैत ये दो हैं प्रभु श्रीमंद महाप्रभु हैं महाप्रभु तो अनंत ऐश्वर्यमय श्री चैतन्य महाप्रभु की हम वंदना कर रहे हैं जिनकी कृपा से एक नीच भी भक्ति शास्त्र का प्रवर्तक बनकर के प्रवृत्त हो जाता है जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वित चंद्र जय गौर भक्त ब्रंद एथा गौड़े सनातन आचे बंदी शाले शिव गोसाई पत्री आई लहे काले पहले निरूपण कर आए थे के यहां गौर देश में श्री सनातन गोस्वामी को हुसैन शाह ने जेल में डाल दिया सनातन गोस्वामी इतने बड़े अधिकारी प्रधानमंत्री रहे परंतु उनको जेल में डाल दिया गया है रूप गोस्वामी की उनके पास में पत्रिका आई पत्रिका प्राप्त करके सनातन गोस्वामी को बड़ी आनंद की प्राप्ति हुई है और उस समय सनातन उस बंदीशाला का जो रक्षक था उससे कहने लगे वहां का जो मुख्य पहरेदार था उस मुख्य पहरेदार से वे कहने लगे कि तुम ही एक जिंदा पीर महाभाग्यवान कि भाई तुम तो एक जिंदा पीर हो जीवित ईश्वर हो ईश्वर दूत हो तुम तो जिंदा पीर हो हो किताब कुरान शास्त्रे तुम्हारा तुम्हारी किताब कुरान शास्त्र में बड़ा भारी ज्ञान है तो उसके तुम कुरान के बहुत बड़े पंडित हो एक बंदी छावे यदि निजी धन दिया तुम मैं अपने को अपना निजी धन तुमको दे रहा हूं निजी धन दिया और यदि तुम इस धन के बदले एक बंदे को छोड़ दो तो संसार हैते तारे मुक्त करें कि तुमको भी मैं भी संसार हैते तारे मैं स्वयं भी संसार से तर जाऊंगा और तुमको मुक्त करें गुसाइया तुमको भी तुम्हारा खुदा मुक्त कर देगा तुम्हारे ईश्वर तुमको भी मुक्त कर देगा। तो मेरे मुझे इस प्रकार तुम्हारा भगवान तुमको मुक्त कर देगा तुम मेरे ऊपर कृपा करो मैंने तुम्हारे ऊपर पहले बहुत उपकार किया है पहले तो ये सब जितना भी पूरा राज्य था सबके कर्ता धरता सनातन गोस्वामी थे तो कह रहे हैं भाई मैंने तुम्हारा बहुत उपकार किया है अब तुम मुझे इस जेल से छुड़ा दो और मेरा प्रत्युपरोग मैं तुमको पांच हजार मुद्रा दे रहा हूं दस हजार मुद्रा रख गए थे तो उसमें कह रहे हैं पांच हजार है मुद्रा समझ दस हजार मुद्रा सुरक्षा रख दी थी इनको मुक्त कराने के लिए तो कह रहे हैं पांच हजार है मुद्रा मैं तुमको दे रहा हूं पुण्य अर्थ दुवि लाभ तुम तो मुझे अनावश्यक बिना दोष के बंदी बना लिया गया है तुमको पुण्य की प्राप्ति होगी और पैसे की भी प्राप्ति होगी एक निर्दोष को बंदी बना लिया गया है भाई मैं काम नहीं करना चाहता हूं तब मुझे मुक्त कर दो परंतु तो मुझे निर्दोष को बंदी बना लिया गया है तुम जानते हो तो तुमको पुण्य भी होगा और तुमको अर्थ का लाभ भी होगा उस समय वो यवन कहने लगा कि हे महाशय सुनो तुमको तो मैं छोड़ दू पर मुझे राजा का भाई लगता है सनातन बोले ना ना, तुमको राजा का भाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है राजा इस समय दक्षिण देश में माने आंध्र में विजय करने के लिए गया है तो दक्षिण गया ची यदि लवोटी आइस यदि वो लौट के आएगा भी तब उससे कह देना कि मैं कैदी को बाह्य कृत्य करने के लिए गंगा जी के किनारे ले गया था डोल डाल इत्यादि कराने के लिए नित्य कर्म करने के लिए बाह्य कृत्य करने के लिए बाहर ले गया था गंगा के निकट जब वो पहुंचा कैदी उससे में गंगा देखी झापी दिन गंगा देखते ही उसने गंगा में छलांग लगा दी मैंने अनेक देखी ताल लाग ना पाई ना। मैंने उसको बहुत ढूंढने का प्रयास किया परंतु वो गंगा का प्रवाह बहुत अधिक था बाढ़ आ रही थी और उस बाढ़ में वो हथकड़ी बेड़ी सहित ही कूद पड़ा उसको मैं पा नहीं सका डांडे का सहित डूबी कहां बह गई का उसको बेड़ी लगी हुई थी बेड़ी के थी। वो कहीं डूब गया बह गया नदी के प्रवाह में कहा गया मुझे पता नहीं लगा किचू भाई नहीं आमी एने से न रहे बुला कहीं तुम यहां पर दिख गए तब तो, तो फिर राजा मुझे मारी डालेगा बुल नाना इसकी भी चिंता मत करो मैं अब इस देश में रहूंगा ही नहीं गौर देश का त्याग करके मैं कहीं बाहर चला जाऊंगा वृंदावन चला जाऊंगा मैं कहीं बाहर चला जाऊ मैं इस देश में रहूंगा ही नहीं दरवेश होकर के मैं अमी मक्काई जाइ मैं मक्का चला जाऊंगा <laughs> <laughs> तो मैं तो मक्का चला जाऊंगा मेरा है कोई मक्का <laughs> वहां चला जाओ मैं तो अपने मक्का वहां मैं चला जाऊ हा इतना देख करके भी उस यवन का मन प्रसन्न नहीं हुआ उसे मैं कहा भाई ऑल ले ले और ले ले और ले ले खूब इन्होंने बार्गेनिंग हुई और सात हजार पर बात तय हो गई सलाह था सात हजार उसको घूस देने पर बात तय हो गई सात हजार मुद्रा तार आगे राशि कही और सात हजार मुद्रा की राशि सनातन गोस्वाम ने उसके आगे कहीं रख दी है दिखा दिए मुद्राओं का ढेर देख करके लोभ हाई यवन ने मुद्रा देखिया इतनी मुद्रा देख करके यवन को बड़ा लोभ हुआ उसमें तो सात हजार बहुत बड़ी चीज थी <laughs> हाँ तो सात हजार देख के बड़ा लोभ हुआ रात्रि में गंगा पार कल का काटिया और श्री सनातन गोस्वामी जी ने गंगा जी पार कर मुक्त हो गए गंगा जी पार कर और गंगा जी के पार जाकर के इन्होंने जो हथकड़ी बेड़ी थी उनको कहीं कटवा लिया हथकड़ी बेड़ी उनको खुलवा लिया गणित द्वार पथ छाड़े लगा नारे कहा जायते इन्होंने जो राजपथ था उसका त्याग कर दिया और उसका त्याग करके ये तो गड़ी द्वार पथ छाड़ी जो मुख्य पथ था राजपथ उसको छोड़ दिया नारे कहा जायते रात दिनों चले वहां नहीं चल रहे हैं और रात दिन चलते चलते ये अंत में पात्रा नाम करके एक पर्वत है उस पात्रा पर्वत के पास में आए एक भूमि को है पार गिला वहां पर एक भूमिधर रहता है किसान रहता है भूमिधर रहता है उसके पास में गए और उससे हाथ जोड़कर के प्रार्थना की के पर्वत पार कर अम के भाई हमको पर्वत पार करा दो ये इलाका तुम्हारा है और तुम्हारे अनुमति के बिना कोई पार नहीं कर पाएगा इसे तुम हमको पर्वत पार करा दो भुआ संगे हय हाथ बनीता भूणा कारण से ही कहे सही ही जाने एक कथा वो से ही वो जो भूमिधर था वो उस भूमिधर के पास में उस किसान के पास में जागीरदार के पास में एक है हाथ गणिता एक उंगली से गिनने वाला संख्या को गिनने वाला हस्तरेखा को जानने वाला या संख्या को गिनने वाला एक ज्योतिषी था वो ज्योतिषी भुआ काड़े कहे से ही जाने एक कथा उस जोशी को कोई योगनी सिद्ध थी कर्ण पिशाची सिद्ध थी उसने उस भूमिधर के भूआ काड़े कहे उसके काम में चुपचाप कहा कि इसके पास में धन है ये लोग अपने पास में कोई जोशी रखते थे वो कर्ण पिशाची कह देती थी कौन से राहगीर के पास में कितना पैसा है वो बता दे और फिर उसको लूट ले ये पिशाची के कहने से इनको पता लग जाए तो हाथ बणिता उसके अः भूमिधर जो था उसके पास में एक हाथ की रेखाओं को जानने वाला या कहीं गिनती करने वाला उंगली पर गिनती करने वाला कोई व्यक्ति था उसने भुआ का ही उस भूमिधर के कान में कहा कि सही जानी एक कथा जो कुछ भी उसने सुना माने पिशाची ने कल ने जो उससे कहा था वो उसने कह दिया कि इसके पास में धन है या था सुवर्ण अष्ट मुद्रा हो इसके पास में सोने की आठ मुद्राएं हैं शून्य आनंदित भुआ सनातन कहे और इस बात को का सुन करके वो भूमिधर वह समातन से कहने लगा कि कोई बात नहीं रात्र पर्वत पार कर निज लोक दिया तुम चिंता मत करो मैं अपने साथी को भेज दूंगा तुम रात को पर्वत पार कर लेना रात को तुमको पर्वत पात्रा पर्वत पार करा दूंगा भोजन करो हो तुम्हें रंधन करिया तुमको भोजन करना हो तो भोजन करो और रंधन करना हो तो रंधन कर लो अपने हाथ से रसोई बना लो और ऐसा कहकर के अन्न देकर के बड़ा सम्मान किया सनातन आशित तौर पर कई नदी स्नान सनातन गोस्वामी जी ने नदी में स्नान किया दो दिन का उपवास था कई रंधन भोजन इन्होंने रंधन भोजन किया राज्य मंत्री सनातन मन में विचार करने लगा करने लगे सनातन गोस्वामी ये भूमिधर मुझे इतना सम्मान क्यों दे रहा है ऐसा विचार करके सनातन ने ईशा पूछे इनके साथ में एक सेवक था सनातन गोस्वामी के साथ में चिप करके इनका पुराना सेवक है ईशान उस ईशान से सनातन गोस्वामी ने पूछा कि भाई तेरे पास में कुछ द्रव्य है क्या ईशान बोले हा हां मेरे पास में है मेरे पास में सात मोहर है थी आठ और ईशान ने एक मोहर छुपा ली और कहा सात मोहर है मेरे पास में सनातन बोले अरे मूर्ख ये तूने क्या किया है? इनको इस यम को अपने साथ में को का इन मोहरों को ये तो तेरे मेरे दोनों को मारने का कारण बन जाएंगे तमें सही सात मोहर हस्तते करिया बोले ला अपने प्राणों की को बचाना है तो ला दे उस ईशान ने आठ थी मोहरें उनमें से सात मोहर सनातन गुस्वाम को दे दी ये कापास यही है मेरे पास नहीं। एक छपाली एक छपाली सात स्वर्ण मोहर आछिले अमार इहा लया धर्म देख कर मोर पार सनातन गोस्वाम ने उस समय उन सातों मोहरों को लेकर के उस भूमिधर के पास में के सामने रख दी और कहा महाराज हमारे पास में कुछ नहीं है हमारे पास में ये सात मोहर थी हमने सब आपको दे दी हैं आप जानते हैं कि राजबंदी आमी गरिद्वारे न पारी मैं राजबंदी हूं मैं सीधे राजमार्ग से नहीं जा सकता हूं तुमको बड़ा पुण्य होगा किसी तरह से छूट करके मैं आया हूं बड़ी ईमानदारी से कह दिया और पर्वत आमा देह पार कर तुम हमको इस पर्वत से पार करा दो हम राजमार्ग से नहीं जा सकते हैं वो भूमिधार हंसकर के बोला कि मुझे पहले से ही पता था तुम्हारे पास में आठ मोहर है <laughs> पकड़ लिया उसने बोले मुझे पहले से ही पता था कि तुम्हारे पास में आठ मोहर है तुम्हारे सेवक के पास में तोमा मार मोहर आई लई तम रात्र आज रात्रि को तुमको मार करके मैं ये आठो मोहर छा लेता तुमने बड़ा अच्छा कर लिया अच्छा किया कि तुमने अपनी सात मोहरों को मुझे दे दिया और मुझसे कह लिया चलो मैं जीव हत्या करने के एक पाप से बच गया नहीं तो बहुत से पाप किए हैं एक और हो जाता पाप परंतु तुमने मुझे पाप से छुटे लोग पाप हईते तुमने मुझे पाप से बचा लिया संतुष्ट आमी संतुष्टा लाइक मैं तुमसे संतुष्ट हो गया हूं अब ये मोहर तुमसे नहीं पुण्य के लिए तुमको पर्वत पार करा दूंगा रखो अपनी मोहर मुझे नहीं चाहिए श्री सनातन गोस्वामी बोले ना गोसाई कहे के हो द्रिव्य ल मर मारे के यदि यदि आप इस द्रव्य को नहीं लेंगे तो कोई दूसरा मुझे मार करके छीन लेगा यह पैसा मेरे पास में रहेगा तो कोई दूसरा मुझे रास्ते में मार डालेगा छीन लेगा इसलिए हमारी प्राण रक्षा करने के लिए तुम इस द्रव्य को अंगीकार करो तुम ले लो तबे गोसाई संगे भूआ चार पाई दिल उस समय सनातन गोस्वामी जी के साथ साथ में रास्ता पार कराने के लिए उस भूमिधर में चार आदमियों को दिया इनको और रात्रि रात्रि में बन पथ पार करके सनातन गोस्वामी जी उस समय पात्रा पर्वत के पल्ली पार पहुंच गए पार है गोसाई तबे पूछली ईशा ने पार होकर के सनातन जी ने उसने पूछा ईशान से ईशान जाने शेष द्रव्य मुझे पता है तेरे पास में कुछ मोहर बची है कोई एक मोहर बची है कुछ द्रिव्य तेरे पास में अभी भी बचा हुआ है ईशान कह रहे हैं कि हाँ एक मोहर है नातन गुस्म जी ने उसको डांटते हुए कहा कि इस मोहर को लेकर के तुम अपने घर लौट जाओ अब तुमको मैं अपने साथ में नहीं रखूंगा क्योंकि तुम भी मरोगे मुझे भी मरवाओ लोग मोहर लिया यहां तुम तुम ही देश है तुम अपने देश को जाओ ऐसा कहकर के ईशान को जो सेवक था सनातन गुस्म जी का उसको इन्होंने विदा किया और हाथे करोया छिंडा कंठे निर्भय हया और मैं हाथ में करवा और कंधे के ऊपर एक उपरना डाल करके एक जो दुपट्टा है उस दुपट्टे को डाल करके निर्भय होकर के मैं विचरण करूंगा चला चलियो गोसाई तवे आइला हाजीपुर समय चलते चलते सनातन गोस्वामी जी हाजीपुर में आ गए और संध्या के समय वहां किसी उद्यान के भीतर ये विश्राम कर हैं रात्रि हो गई है तो किसी बगीचे के भीतर ही ये शयन करने लगे विश्राम करने लगे संयोग की बात हाजीपुर में इनके साले साहब रहते सनातन गोस्वामी जी के श्रीकांत उनका नाम है वे श्रीकांत कहीं घूमने के लिए बगीचे में आए और उन्होंने कहा अरे जीजा जी आप जीजा जी को पहचानते तो जिया जी आप कैसे गोसायर भगनीपति करे राजका ये राजकाश कर रहे हैं ये साले ने इनके बहनों ही है सनातन गोस्व जी साले हैं ये इनके बहनों तो सनातन गोसल जी के बहनी पति जीजाजी हैं वे वहां पर राजकाज भी कर रहे हैं करे राज काम तो श्रीकांत इनको मिल गए इनके बहनोई। तीन लाख मुद्रा राजा दिया स्थाने, घोया मूल्य लिया पठाए पा स्थान राजा ने तीन लाख मुद्राएं उनको दे रखी थी कि वहां से अच्छे अच्छे घोड़े खरीद करके राजा के पास में भेजें। जाए सनातन गोस्वामी जी जिसमें संध्या के समय तुंगीर ऊपर बसी से ही गोसाई के देखे सनातन गोस्वामी एक ऊंचे तुंगी के ऊपर एक पीले के ऊपर बैठे हुए थे वहां पर श्रीकांत ने उनको देखा और पहचान दिया और भले बेश बदल रखा था परंतु तो फिर भी पहचान लिया और उस समय रात को किसी विश्वस्त व्यक्ति के साथ में रात्र एक जनसंघे गोसाइन पास आए श्रीकांत सनातन गोस्वामी के पास में आए दोनों जन मिले परस्पर बातचीत हो रही है इष्ट गोष्ठी हो रही है बात गोसाई स्वप्न कहे और श्री सनातन गोस्वामी ने कहा कि कैसे मैं छूट करके इस तरह से उत्कोच देकर के बराइबरी देकर किसी तरह से छूट करके मैं यहां पर आया हूं तो छोटे बार बात गोस्वाई सकल कहे छूटने की जो घूस की बात है उसको भी कही तेहो कहे दिन दुई रह स्थान है तुम एक दो दिन इसी स्थान पर रहो ये दाढ़ी वाली जो बढ़ है तुमको भद्र हो करके फिर तुम ये मलन वस्त्र जो है वो छोड़ो हजामत बना करके तुम तैयार हो कर के फिर नए वस्त्र धारण करो एक दो दिन यहाँ पर रहो आराम से शांति से गौसाई कही एक क्षण यहाँ ना रहिए बो बोले एक क्षण भी मैं यहां रुकने वाला नहीं हूं गंगा पार करी देख एक क्षण चले मैं इसी समय चलूंगा एक क्षण भी यहां पर नहीं रुकूंगा क्योंकि राजा मुझे दोबारा पकड़ लेगा हुन साहब मुझे दोबारा पकड़ लेगा मैं रुकने वाला नहीं हूँ एक क्षण भी ऐसा कहकर कि सनातन गुस्म जी का आग्रह कि मैं तो जा रहा हूं तब श्रीकांत ने प्रयत्न करके एक बहुत बढ़िया भोट कम्बल भूतानी कंबल पूनी रुएदार वो इनको प्रदान किया और गंगा पार करके गंगा पार करा दी और गंगा पार करके सनत मौसम जी उसमें चले और जाकर के कुछ दिनों के बाद में चलते चलते ये बनारस पहुंच गए वाराणसी पहुंच गए शून्य आनंदित हरिन प्रभु आगमन है ये ये सुन करके वहां पर इनको पता लगा कि प्रभु इस समय काशीपुरी में आ गए हैं इलावा से चलकर के प्रयाग से चलकर के अब काशीपुरी में आ गए हैं ये सुनकर के सनातन गोस्वामी को बड़े आनंद की प्राप्ति हुई है सनातन गोस्वामी उस समय कहीं पता लगा कर के चंद्रशेखर के घर पर आ गए और चंद्रशेखर जी उनके दरवाजे के ऊपर आकर के बैठ गए महाप्रभु जान चंद्रशेखर कहिला महाप्रभु ने उस समय पहचान लिया और चंद्रशेखर से कहा जाओ द्वार पर एक वैष्णव बैठे हैं उनको बुला करके ले आओ चंद्रशेखर गए तो वहां पर तो डाढ़ी बाड़ी बढ़ रही है डाढ़ी भी कुछ मुसलमानों जैसी यमुनो जैसी वो डाढ़ी भाड़ी बढ़ भार है और कहीं वो वस्त्र जो है वो चौखाने का वस्त्र उसको पहन करके और ये बैठे हुए हैं तहमदसा चंद्रशेखर देख रहे हैं कि वैष्णव ना के द्वारे के कोई वैष्णव दरवाजे पर नहीं है द्वारे वैष्णव नहीं प्रभु ने कौन लौट करके कहा बोल महाराज दरवाजे पर तो कोई वैष्णव है नहीं मैं देखे आया क्यों हाय करी प्रभु ताहरे पूछे बोल कौन है तो उन्होंने कहा एक दरवेश आचे द्वारे के एक कोई दरवेश है यात्रा करने वाला विचरण करने वाला कोई यवन भिखारी है दरवेश यवन साधु है तारे आम प्रभु वाक्य कहे लोग तारे बोलो उसी को ले आओ वही तो है वैष्णव उनको ही ले आओ श्री चंद्रशेखर ने उस समय जाकर के चंद्रशेखर आचार्य इन्होंने जाकर के सनातन गोस्वामी से कहा कि आपको महाप्रभु ने भीतर बुलाया है धर्मेश आप अंदर आओ सुन करके सनातन गोस्वामी को बड़ा आनंद की प्राप्ति हुई इन्होंने प्रवेश किया है और जैसे ही आनंद में सनातन गोस्वामी को देखा श्रीमन महाप्रभु एकदम उठ करके खड़े हो गए और दौड़ करके सनातन गोस्वामी का श्रीमन महाप्रभु ने आलिंगन कर लिया नेताए गौर प्रेमाविष्ट हो गए हैं सनातन स्वी का आलिंगन कर लिया प्रभु के स्पर्श से सनातन भी प्रेमाविष्टो हो गए हैं और गदगद होकर के कह रहे हैं कि हे प्रभु मोर ना छुई ही मुझे स्पर्श मत करो मुझे स्पर्श मत करो परंत कही रुखे महाप्रभु दोनों जने उस समय गला गली गले से गला मिला करके आलिंगन कर रहे हैं अपूर् रोजन हो रहा है सनातन श्री चंद्रशेखर आचार्य को बड़ा भारी आनंद की प्राप्ति हो रही है चमत्कार हो रहा है तब श्रीमंद महाप्रभु सनातन गोस्वामी का हाथ पकड़ करके पिंडार ऊपर आपन पार्श्व बैठाएगा इन्होंने उस समय चबूतरे के ऊपर वहां पर एक पिंडार मन एक चबूतरा था उस चबूतरे के ऊपर अपने पास में आसन के ऊपर बैठाया और हास्य करें तार अंग संवार और अपने हाथ से सनातन गोस्म जी के शरीर के ऊपर हाथ फेर रहे हैं शरीर का संवार्जन कर रहे हैं और सनातन कह रहे हैं प्रभु मेरा स्पर्श मत करो मेरा स्पर्श मत करो प्रभु कह रहे हैं तुम्हारा स्पर्श करने से जगत पवित्र हो जाता है तुम्हारे स्पष्ट में इसलिए कर रहा हूं जिससे कि मैं पवित्र हो जाऊं भक्ति वाले पार्थ में ब्रह्मांड शोधित है तुम में तो इतनी भक्ति है कि तुम भक्ति के बल पर पूरे ब्रह्मांड का शोधन करने में समर्थ हो और ऐसा हुए महाप्रभु एक श्लोक कह रहे हैं कि भगविधा भागवता तीर्थी भूता स्वयं प्रवो तीर्थी कुरुंत तीर्थानी स्वांत स्थिर गदाधुरता क्या आप शरीर के जो भागवत हैं स्वयं तीर्थ रूप हैं और वे तीर्थों को भी तीर्थ बना देते हैं क्योंकि उनके हृदय में भगवान विराजमान है श्री युधिष्ठिर ने विदुर जी से वचन कहे थे वही वचन दोहरा रहे हैं युधिष्ठिर के वचन है विदुर जी से विदुर जब तीर्थ यात्रा करने के बाद में आए और धृतराष्ट्र का उद्धार करेंगे को अपने साथ ले जाएगी उस समय श्री युधिष्ट ने कहे हरिभक्तिलास में भी कहा गया है कि नमे भक्त भक्त चतुर्वेदी मद भक्त स्वचप प्रिय जो चारों वेदों का अध्ययन करने वाला है परंतु भक्त नहीं है ऐसा चतुर्वेदी ब्राह्मण मुझे प्यारा नहीं है न मैं अभक्ता है चतुर्वेदी मेरा जो अभक्त चतुर्वेद को पढ़ने वाला अभक्त है तो वो मेरा प्यारा नहीं है और मत भक्ता स्वपचा प्रिया जो स्वपच मेरा भक्त है वह मुझे अत्यंत अत्यंत प्यारा है तस्मय दे तत्म उस वैष्णव का ही सेवा करनी चाहिए और उस वैष्णव से ही ग्रहण करना चाहिए सच पूज्य यथा भले कोई किसी भी वंश किसी भी देश में उत्पन्न हुआ हो ऐसा वैष्णव परम परम बंदनीय है यथा जैसे मैं पूजनीय हूं इसी प्रकार वैष्णव मात्र बिना कास्ट और क्रीड का विचार करते हुए वो अवश्य ही पूजनीय ऐसे श्रीम महाप्रभु ने उस समय श्री हरभक्ति विलास के बचन इनको कहे कि कोई जाति कोई भी वंश उसके बिना वह परम परम वैष्णव मात्र परम बंदनी और परम पूजनीय जिनके हृदय में भक्ति विराजमान है वे परम परम बंदनीय विपरा द्विशक गुण युता एक ब्राह्मण हो विप्रात जन्म है उसका ब्राह्मण और द्विशक गुण युता उसमें बारह गुण विद्यमान हो द्विशक छ के दुग्ने माने बारह गुण से युक्त हो अरविंद नाम पादरविंद विमुखात् परंतु ऐसा ब्राह्मण यदि भगवान के चरणों से विमुख होकर के व्य है तो स्वचम वरिष्ठम उसकी अपेक्षा स्वपच माने एक चांडाल भी परम अधिक परम परम श्रेष्ठ है मन्दे ये तदर्पित मनोवचना हितार्थम प्राणम मैं ऐसा मानता हूं कि कृष्ण ने अपने नहीं उसने श्री कृष्ण के प्रति अपने मन वचन चेष्टा इन सब को श्री कृष्ण के लिए समर्पित कर लिया है मंदिर तदर्पित मनोवा वचने हितार्थम प्राणम पुनाथ ऐसा जो भगवान को सब कुछ समर्पित करने वाला जो वैष्णव है उस वैष्णव को मैं श्रेष्ठ मानता हूं पुराण पुनाति सच कुल वह व्यक्ति के पुराणों को भी पवित्र करता है और वह कुल को भी पवित्र करता है नत भूर वो ब्राह्मण नहीं जो झूठे अभिमान को धारण करके विराजमान है तो स्वपच अपने कुल को भी पवित्र कर देता है वह अपने पुराणों को भी पवित्र कर देता है परंतु भूरमान जो ब्राह्मण पने का अभिमान रखता है परंतु भगवान के चरणा में जिसकी प्रीति नहीं है ऐसा ब्राह्मण व्यस्त और वो स्वपच भी परम्परम बंद नहीं है तो मन तदर्पित मनोवचने हितार्थम प्राण हितार्थ प्राण कि जिसने गोविंद के लिए ही अपने मनवाणी प्राण इनको समर्पित कर दिया है वह पुनाति कुलम वह अपना और कुल दोनों का को पवित्र करता है न तो भूल मान तुमको देखकर के तुम्हारा स्पर्श करके तुम्हारे गुणों का गायन करके आज सभी इंद्रियों का फल मैंने प्राप्त कर लिया इसमें यही शास्त्र निरूपण करते हैं कि अक्षो फलम तो आधिक ही आप सभी के वैष्णवों का दर्शन हो जाए यही आंख पाने का परम परम फल है तंदा फलम तो गात्र संग है आप शरीर के वैष्णवों के शरीर का संग प्राप्त हो जाए उनके चरण स्पर्श उनका स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो शरीर पाने का तंदा फलम या शरीर पाने का परम फल प्राप्त हो जाए यदि आप सरी के व्यक्तियों का चरण स्पर्श प्राप्त हो जाए जुमहा पलम तो आद्र कीर्तनम ही यदि आप शरीर के वैष्णवों का यश गायन करने का अवसर प्राप्त हो जाए तो जिह्हा का फल प्राप्त हो जाए क्योंकि सुदुर्लभा भागवता हिंदू के संसार में भागवत जनों की प्राप्ति परम परम दुर्लभ ही है ऐसा कहकर के क्या क्या करके श्रीमन महाप्रभु उस समय कह रहे हैं तो कही, कही प्रभु सुन सनातन कृष्ण दया में पावन आह कृष्ण कितने दया हैं कितने पतित पावन हैं है महाव है उद्धार कृष्ण ने महाव से तुम्हारा उद्धार कर लिया कहा तुम हुसैन साहब की सेवा में पड़े हुए थे उस महाव से कृष्ण ने तुम्हारा उद्धार कर लिया कृष्ण की दयामयता और पतित पावनता इनका ये प्रमाण हो तुम मूर्तमान प्रमाण हो तुम एक उदाहरण हो नजीर हो कि कृष्ण कितने कृपा में कि तुम्हारा उन्होंने रवरव नरक से उद्धार कर लिया रुरु नाम करके एक सर्प होता है जो कि मांस को भी खा जाता है रउ नरक में ऐसे ही सर्प है रउ महारोरक ये दो नरक हैं इनमें ऐसे ही सर्प हैं। ये संसार भी, मानो हुसैन शाह इत्यादि ये भी रौरव हैं, सर्पी हैं जो तुमको तुम्हारे जीवन को चूस रहे थे और उससे तुमको उद्धार कर दिया गया श्री कृष्ण गंभीर कृपा के समुद्र हैं सनातन कह रहे हैं कृष्ण आम ना ही जानी बोल मारे कृष्ण को तो मैंने देखा नहीं है कभी अमार उद्धार हेतु तुमार कृपा मान मुझे जो उद्धार की प्राप्ति हुई वो तो आपकी कृपा से मिली मैं तो कृष्ण को जानता नहीं हूं मैं तो आपको जानता हूं मेरे उद्धार में आपकी कृपा ही एकमात्र कारण महाप्रभु कितने अंतरंगता के कि साथ में पूछ रहे हैं कि मैंने छूटे ला बताओ कैसे छूटे इतनी जेल से कैसे छूटे आए प्रभु ने पूछने किया सनातन ने सब आद्योपात सब बात सुना दी प्रभु कहे चिंता मत करो तुम्हारे दोनों भाई प्रयाग में मुझे मिले थे रूप और अनुपम ये दोनों के दोनों मुझे प्रयाग में मिल चुके हैं दोनों रूप अनुपम वृंदावन गए हुए हैं तपन मिश्र और शेखर ये दोनों के दोनों उस समय वहां पर आए माने महाप्रभु के पास में अब काशी में हैं महाप्रभु के घर में रह रहे हैं तो तपन मिश्र और श्री शेखर ये दोनों के दोनों आए और प्रभु ने उस समय सनातन गोस्वामी से इन दोनों को मिलाया और कहा देखो ये सनातन जेल में बंद हो गए थे राजा के मुख्य प्रधानमंत्री थे सब कुछ करता थे राजा इनको छोड़ना नहीं चाह रहा था परंतु तो सब कुछ छोड़कर के कृष्ण कृपा ने इनको छुड़ा लिया है और ये आगे तपन मिश्र ने उस समय श्री सनातन गोस्वामी जी का आलिंगन किया और तपन मिश्रित से प्रभु ने कहा कि क्षौर कराओ इनको क्षौर कराओ जाओ सनातन क्षौर करो चंद्रशेखर को भुला करके कहा कि ए बेश दूर कहा लैया इन्होंने जो दरवेश का वेश धारण कर रखा है उसको दूर करो और इनके इनको अब वैष्णव बेश प्रदान करो भद्र कराया तारे गंगा स्नान कराए, कराए। श्रीमद महाप्रभु ने इनको भद्र कराया इनका मुंडन वो मुंडन कराया उसे भद्री कहते हैं कर्म की भाषा में उसको भद्र करना ही कहते हैं तो भद्र करा करके इनको गंगा स्नान कराया और श्री चंद्रशेखर ने सनातन गोस्वामी को नए दो वस्त्र लाकर के दिए सनातन गोस्वामी जी ने उन वस्त्रों को अंगीकार नहीं किया ये सुनकर के श्रीमद महाप्रभु को बड़ा आनंद की प्राप्ति हुई महाप्रभु अपने मध्यान्ह स्नान आदि करके जब भिक्षा करने के लिए गए सनातन गोस्वामी को तपन मिश्र अपने घर लेकर के गए वहां चरण धोकर के इनको भिक्षा करने के लिए विराजमान किया सनातन ने भिक्षा दे है मिश्र कहेला और उस समय श्री तपन मिश्र से कहा कि सनातन के लिए भी भोजन लेकर के आओ इनको भी भिक्षा दो मिश्र कहे सनातन किचे आछे तुम ही भिक्षा कर प्रसाद तारे दिव्य पाच श्री तपन मिश्र ने कहा कि सनातन का अभी कुछ कार्य बाकी है आप भिक्षा तक, तक कर लो उनके पीछे मत बैठो इनको मैं प्रसाद बाद में दूंगा इस तरह महाप्रभु को पहले भोजन कराया महाप्रभु सनातन गोस्वामी को पहले भिक्षा दाना चाह रहे थे परंतु सनातन गोस्वामी जी ने भिक्षा देने की बहाना बना लिया और महाप्रभु को पहले भिक्षा करवाई महाप्रभु के जो भोग लग गया मिश्र प्रभु शेष पात्र सनातन उस समय श्रीमत महाप्रभु के शेष पात्र को श्री सनातन गोस्वामी को श्री तपन मिश्र ने प्रदान किया और सनातन गोस्वाम जी ने श्रीमत महाप्रभु के जो अवशिष्ट पात्र है उस अवशिष्ट पात्र को भोजन उस पत्तल को बची हुई जो पत्तल है उसको इन्होंने अधार मृत ग्रहण किया है महा महाप्रसाद उसको ग्रहण करते हुए विराजमान हो गए महाप्रसाद को ग्रहण कर रहे मिश्र सनातन ने दिल नूतन बसंत और कहा कि मरे मैंने सनातन को नए वस्त्र दिए थे परंतु इन्होंने नहीं लिया है और यह कहा कि मोर वस्त्र दीते यदि तोमार मन निज प्रधान एक देह पुरातन कि यदि मुझे आपको वस्त्र देने की इच्छा यह है तो हे तपन मिश्र आप अपने एक प्रधान को पुराने प्रधान को हमको दे दो उस समय तब मिश्र पुरातन एक धोती दिल श्री तपन मिश्र ने अपनी एक सफेद धोती उस समय सनातन गोस्वामी जी को पुरानी धोती वो प्रदान कर दी है श्री सनातन गोस्वामी जी ने उसी धोती को दो टुकड़ों में फाड़ा चार टुकड़ों में फाड़ा और चार टुकड़ों में फाड़ करके दुई बहिवास कौपिन करे और उसी धोती के चार टुकड़े करके इन्होंने एक को बहिर्वास एक को दुपट्टा एक को कमर की डोरी और एक को कौपिन इनके रूप में कर दिया इस प्रकार ये जो परम वैराग्य का जो सन्यास है उस वैराग्य सन्यास को ये जो दो तरह के सन्यास हैं एक सन्यास है कृष्ण प्रेम में विरक्त सन्यास और एक है शास्त्रीय सन्यास शास्त्र के अनुसार जैसे गैरिक वस्त्र त्रिदंड धारण करके सन्यास ग्रहण किया जाए तो इन्होंने फिर वो जो विरक्त परमहंस सन्यास है उस परमहंस कृष्ण प्रेम में रागाम परमहंस सन्यास, उस सन्यास को ग्रहण किया है तो बहरवास कौपीन दुपट्टा इनको धारण किया जहां वक्षस्थल के स्तन के चूचक उनके बराबर चौड़ा वस्त्र उसको लेकर के और सोल है जिसमें फेर हो जाए एक मुठ्ठी में ऐसे कौपीन बना करके उस कौपीन का कौपिन को धारण किया जाए श्री गुरुदेव विरक्त संन्यास ग्रहण करते समय उस कौपिन का अभिमंत्रण करके उसको अधिवास करके जीव को कृपा करके प्रदान करती हैं वैष्णवों की जो आ, जो संन्यास की जो विधि है उसके अनुसार तो चौड़ी जो बक्षस्थल के बराबर जो कौपिन है उस कौपीन को जिसको के सोल है हाथ में घूम जाए ऐसी जो कौपिन है उस कौपिन को अधिवास करके उस कौपिन को धारण करते हुए वो मंत्र जो है वो मंत्र बोल करके कौपिन को जो धारण करे वो स्वयं विष्णु स्वरूप होकर के विराजमान हो जाता है ऐसे मंत्र और सन्यास की जो दीक्षा है उस विरक्त की दीक्षा उसको प्रदान करते हुए श्री भेघ सन्यास जिसको भेख सन्यास कहते हैं उस भेघ सन्यास को जैसे ग्रहण किया तो वो पद्धति एक प्रारंभ कर दी सनातन गोस्वामी जी ने उसी को बहरवास कौपिन इनको करके उनको धारण किया है महाराष्ट्र प्रभु मिनला सनातन अब फिर से महाराष्ट्री ब्राह्मण श्री महाप्रभु वो महाराष्ट्री ब्राह्मण भी सनातन गोस्वामी से आया के पास में आया और से तार कैल और उसी महाराष्ट्र ब्राह्मण ने श्रीमंद महाप्रभु को महा निमंत्रण के लिए भी कहा कि मैंने एक दिन सारे सारे सन्यासियों सन्यासियों को को मठों के सन्यासियों को बुलाया है आप कृपा करके आप भी पधारिए ऐसे श्रीमन महाप्रभु को महा निमंत्रण प्रदान किया अनेक सन्यासियों के साथ में फिर महाप्रभु को निमंत्रण दिया प्रभु कह रहे के श्री कृष्ण कृपा तुम्हारे पूर्ण हो सब तत्व तो ज्ञान तुमार नाहीं तापत समय उस समय महान किया और उस समय सनातन तुम यावत काशी ते तावत अमार भरे भिक्षा ये करेंगे उस महाराष्ट्री ब्राह्मण ने कहा कि जब तक तुम काशी में रहोगे तब तक कृपा करके मेरे घर में तुम तुम्हारी नित्य भिक्षा होगी ये सनातन स्वी से उस महाराष्ट्र ब्राह्मण ने कहा सनातन नहीं नहीं मैं तो माधुकरी करके अपना यात्रा चला लूंगा ब्राह्मण के घर में एक जगह भिक्षा क्यों लूंगा इसलिए मैं एक जगह तुम्हारी भिक्षा नहीं लूंगा मैं तो माधुकरी करके अपने आ, अपनी जीवन की यात्रा चला लूंगा सनातन के इस वैराग्य को देख करके प्रभु को परम आनंद की प्राप्ति हुई परंतु तो सनातन के पास में वो बहुत बढ़िया एक चमकीला रूईदार वो रोम रोम वाला जो भोट कंबल है भूटिया कंबल उस कंबल को देख करके महाप्रभु बार बार उसकी ओर निहार रहे देख रहे सनातन जान गए कि प्रभु को यह कंबल अच्छा नहीं लग रहा है और इन्होंने भूत कंबल का त्याग करने का एक उपाय सोचा ये सोच करके गंगा जी के किनारे मध्यान्ह करने के लिए वहां गए वहां पर एक गौरिया कंथा को धो करके सुखाने के लिए उसने फैला दिया था अपना कंथा था और उसको धो करके और उसे धूप में सुखाने के लिए डाल दिया था कंठा धुआ दिया अच्छे सुखाई थे, उसको सुखाने के लिए डाल दिया ये महापुरुषों की संतों की अद्भुत रीति है शिशि चंद्रशेखर दास बाबू कहते थे जब हम आए किसी महात्मा को पहुंचाते पहुंचाने के लिए जब यमुना जी जाएं अंतिम तो बस उनकी जो कंथा है उसको लिया यमुना जी में डुबोया कंथा ओढ़ करके कई दिन कई दिन रहे कंथा ओढ़ करके जो समाप्त हो गए हैं उनका कंधा जो ओढ़ा हुआ है उसको धो करके और उसको पहन करके इतना, नहीं तो कितना मन में संकोच हो अरे मुर्बे का क्या पहने और ये तो शब्द के ऊपर से आया गया संत आराम से कृपा तो ये ये अपूर्व रीति अद्भुत रस की रस की रीति है ये उन लोगों की जो स्थिति है मन की स्थिति संतों की वो अद्भुत होती है तो यही तो एक गौरिया कांथा धोआ भी अच्छे सुखाई थे एक गौरिया ने कंथे को धोकर कंथा को धोकर के और सुखाने के लिए वही फैला रखा था तार कहे अरे भाई कर उपकार सनातन गुस्सा जी उसके पास में गए और कह रहे हैं कि अरे भाई एक उपकार करेगा क्या बोले तू ये भोट कंबल तो तू ले ले और इसके तेरा जो कंथा है ये मुझे दे दे एक्सचेंज कर लेते हैं है। हाँ, प्रामाणिक भैया एक प्रामाणिक व्यक्ति हो करके तुम मेरे साथ में ऐसी हंसी कर रहे हो भाई मेरे साथ में क्यों मेरी मजाक उड़ा रहे हो एक प्रामाणिक व्यक्ति हो करके बहुमूल्य भोट विवे केन्द्र था लोया अपना बहुमूल्य से कंबल और इसको इस कंथा के बदले तुम क्यों लेना चाहते हो सनातन गुसाम जी कह रहे नाना हास्य नही सत्य बाणी मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूं मैं सत्य बात ही कह रहा हूं तुम इस भोट कंबल को ले लो और अपना कंथा मुझे वास्तव में दे दो कंथे के बदले मैं भोट कंबल देने के लिए तैयार हुआ इसको तुम ले लो ऐसा कहकर के था लॉयल वोट तारे दिया ऐसा कहकर सनात, सनातन गोस्वामी जी ने उसके कंथा को तो ले लिया और उसके वोट कंबल को उसको दे दिया अपने भोट कंबल को उसको दे दिया और इस तरह इस तरह से वस्तु तो विनिमय कर लिया और जब महाप्रभु के पास में वो कंथा गले में डाल करके लीर कतीर का बना हुआ जो कंथा है उसको गले में डाल करके सनातन गोस्म जी आए तो महाप्रभु बड़े आनंदित हुए महाप्रभु टोक रहे हैं कि तुम कम्बल को था गेल <laughs> के कहा चला गया तुम्हारा घोट कंबल प्रभु पदेश सब कथा घोषाईल कहेल उस समय सनातन गोस्व जी ने कहा कि ऐसा था एक वो कोई था भिखारी उससे मैंने बदल लिया कंथा ले लिया है और अच्छे विचार बोले मैं भी यही विचार कर रहा था कि विषय भोग खंडायल कृष्ण एक कि श्री प्रभु ने तुम्हारे विषय भोग को दूर कर दिया अब से केंद्र राखे में तुम्हारा शेष विषय भोग जब प्रभु ने तुम्हारे विषय भोग को दूर कर दिया तो वे क्या विषय भोग को दोबारा रखेंगे रोग खंड सब्य ना राखे शेष रोग जो अच्छा वैद्य है वह रोग का इलाज करके रोग के अंश को भी नहीं रखता है शास्त्र कहते हैं कि अग्निशेषम ऋण शेषम शत्रु विशेषम बोले अग्नि का शेष ऋण का शेष और शत्रु का शेष कभी छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि यदि उसके शेष को छोड़ दिया जाएगा तो फिर से ये तीनों चीज उठ करके आक्रमण करने के लिए मौका दे करके आ जाएंगे इसलिए बहुत अच्छा किया श्री प्रभु ने जो शत्रु शेष है वो भी छोड़ा दिया और तुम्हारा जो संसार का जो भोग है वो भोग रूपी शत्रु उससे भी तुमको मुक्त करा लिया है विषय भोग इस रोग को भी भगवान ने दूर कर दिया है रोग शेष खंड सद्य नाखे शेष रूप जो सदवैत्य है वो रोग को दूर करके रोग का अंश भी नहीं रहने देता है अरे बड़ा उपहासास्पद हो जाता यदि तीन मुद्रार भोट गाय और माधुकरी ग्रास माधुकरी करने के लिए तीन रुपये का मूल्यवान उसे तीन रुपया बहुत बड़ी चीज होगी <laughs> तीन रुपये का भोट कम्बल पहन करके और कोई माधुकरी मांगने के लिए जाए कैसी हंसी हो जाएगी इतना मूल्यवान कंबल ओढ़ करके तीन रुपये का कंबल ओढ़ करके और यदि तीन मुद्रा भोट गाय गाय मानी शरीर के ऊपर तीन मुद्रा का तीन रुपए का कंबल ओढ़ करके और माधुकरी ग्रास माधुकरी मांगने के लिए जाए माधुकरी का ग्रास खाए धर्म हानि उपहास तो धर्म की हानि होगी और परहास और होगा तो बहुत अच्छा किया उस कंबल को छोड़ दिया श्री सनातन को कह रहे हैं कि विषय भोग आपने ही मेरी इच्छा आपने ही दूर किया है आपकी इच्छा से मेरे हृदय में जो विषय का शेष भोग था वो भी अब दूर हो गया है प्रभु ने इनके ऊपर अपूर्व कृपा की और कृपा करके तार कृपा प्रश्न करी थे तार शक्ति हारित महाप्रभु की कृपा से श्री सनातन गोस्वामी जी में महाप्रभु से अब प्रश्न करने की शक्ति उत्पन्न हुई जैसे श्रीमद महाप्रभु राय रामानंद से प्रश्न कर रहे हैं और महाप्रभु की शक्ति से राय रामानंद जैसे उत्तर दे रहे हैं इसी प्रकार यहां पर श्री प्रभु की शक्ति से ही सनातन गोस्वामी प्रश्न कर रहे हैं और महाप्रभु आप स्वयं तत्व का निरूपण कर रहे हैं बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय तो कृष्ण स्वरूप माधुर्य ऐश्वर्य भक्ति रसाय श्रयम तत्व सनातना कृपयोग श्री महाप्रभु की कृपा से कृष्ण सनातन को जी ने कृष्ण के स्वरूप के विषय में प्रश्न किया कृष्ण के माधुरी के विषय में कृष्ण के ऐश्वर्य के विषय में और कृष्ण को प्राप्त करने के लिए भक्ति रस का रस के विषय में ये चार प्रश्न किए कृष्ण के स्वरूप कृष्ण के माधुर्य कृष्ण का ऐश्वर्य और भक्ति रसाश्रय भक्ति रस उनकी प्राप्ति कैसे हो ये तत्वों को श्री सनातन गोस्वामी जी ने श्रीमद महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी जी को इन चारों तत्वों का स्वरूप माधुर्य ऐश्वर्य और भक्ति रस इनके तत्वों को महाप्रभु ने निूपण किया सनातन ने प्रभु के चरणों को पकड़ लिया और दांतों में तिनका लेकर के परम दीन होकर के प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज मैं नीच जाति नीच संगी हूं परम पतित हूं है परम श्रेष्ठ ये पैतृ ब्राह्मण परंतु तो अपने आप को अत्यंत नीचदा नीच जाति नीच, नीच संघी ये दीनता में वचन है यथार्थ में वचन नहीं है यथाश्री लेना चाहिए इनका ये दीनता के वचन विषय कूपे पढ़े गोसाइन जन्म गोइन जन्म मैंने विषय कूप में पढ़ करके अपने जन्म को ही विनाश कर दिया है अपना हित हित हित अहित कुछ भी मैं नहीं जानता हूं हाँ, केवल ग्राम्य व्यवहार में पंडित हूं और ग्राम्य व्यवहार को ही मैं सत्य करके मानता हूं तीन प्रकार की सत्ताएं हैं है। वेदांत में एक है व्यावहारिक सत्ता दूसरी है प्रातभाषिक सत्ता तीसरी है पारमार्थिक सत्ता मैं व्यावहारिक सत्ता को ही प्रधान करके मानता हूं व्यावहारिक सत्ता कौन सी बोले ये शरीर ही सत्य है और शरीर से संबंधित जो वस्तुएं हैं ये सत्य हैं और उनके आधार पर ही व्यवहार करना माने जागृत अवस्था में हम जिस संसार को देख रहे हैं उसको ही सत्य करके मानना और इस शरीर को सत्य करके मानना ये है व्यावहारिक सत्ता जितना भी न्याय शास्त्र है माने कर्म वह शरीर को ही आत्मा मान करके इसी सिद्धांत के ऊपर स्थित है यदि न्यायाधीश ये मान ले के चोर भी ब्रह्म है और धन भी ब्रह्म है और जिसका धन गया वो भी ब्रह्म है ब्रह्म तो ब्रह्म में है वो तो अखंड है तब तो हो गया दंड देना <laughs> इसे चारवाक मत वह भी एक दर्शन है और उसकी भी उपयोगता है देहात्मवाद उसकी भी एक उपयोगता है क्योंकि जितना भी राजनीति शास्त्र है वह सारा राजनीति शास्त्र दंड शास्त्र वह चार्वाक मत के ऊपर ही आधारित है कि यह देह ही सत्य है इसी के आधार पर दंड दिया जाएगा और जितने भी एविडेंसेस हैं उनको समों को ढूंढ करके उसके आधार पर ही दंड होगा इसलिए भारतीय दर्शन में चारवाक दर्शन को भी उचित सम्मान दिया गया क्योंकि व्यवहार की सिद्धि उसी के द्वारा होती है और इसीलिए उसको दर्शन भी कहा गया उसको दर्शन का पद भी कहीं प्रदान किया गया दर्शन संज्ञा भी उसको दी गई चारवाक दर्शन कहीं ना कहीं उसको परमार्थ सिद्धि में या तत्व दर्शन में उसकी कहीं गिनती की गई क्योंकि वह एक पुरुषार्थ को विशेष रूप से जो वार्ता रूपी पुरुषार्थ है उस वार्ता रूपी पुरुषार्थ को वह सिद्ध करता है धर्म अर्थ इन दो पुरुषार्थों को वो सिद्ध करने वाला है तो ग्राम्य व्यवहारे पंडित मैं ग्राम्य व्यवहार में पंडित हूं मानी मैं तो चार लाख दर्शन के अनुसार केवल अपने शरीर को ही और व्यवहार को ही सत्य करके मानता हूं कृपा करी यदि मोर करिया अच्छे उद्धार यदि आपने कृपा करके मेरा उद्धार किया है तो आप कृपा करके मेरा क्या कर्तव्य है इसका आप वर्णन करें और सनातन मुसम जी ने उस समय सबसे पहले तीन प्रश्न किए के आमी के ने हमारे अमाय जापत्र हा जाने आमे के मन हित हॉ तीन प्रश्न के पहला प्रश्न है मैं कौन हूं दूसरा प्रश्न है के ने हमारे जाने तापत्र मुझे तापत्र क्यों जला रहे हैं और तीसरा प्रश्न है कि इन तापत्र से मेरा बचाव कैसे हो मेरा हित कैसे हो ये तीन प्रश्न यही मूलभूत सारे दर्शन का आधार है बालक जब मां के गर्भ में है सबसे पहले अनुभव करता होगा कि मैं हूं फिर वो अनुभव करता होगा गर्भ से ही देख रहा है वह वो अनुभव करता होगा कि ये सारा संसार है इस संसार और मेरा इनका क्या संबंध है और फिर किसी किसी भाग्यशाली के हृदय में यह भी विचार आता होगा कि मुझे और मुझसे भिन्न ये जगत इन दोनों को नियंत्रित करने वाला कौन है ये तीन ही आधारभूत प्रश्न है और दर्शन इन्हीं तीन वस्तुओं के तीन प्रश्नों के ऊपर टिका हुआ है सबसे पहले अपना बोध है मैं हूं मेरा अस्तित्व तो है फिर मुझसे भिन्न जगत है दैित जगत की बोध बोध और फिर हम दोनों को नियंत्रित करने वाला कौन है या तो चेतन का बोध जड़ का बोध और जड़ और चेतन इन दोनों में ईश्वर का बोध तो जड़ चेतन और ईश्वर ये तीन तत्व जो हैं ये ही दर्शन के तीन पक्ष हैं इनको कहीं इन तीनों तत्वों को पहचानना और उनका दर्शन करके कहीं आनंद को प्राप्त करने का प्रयास करना इसका नाम है दर्शन दर्शन और फिलोसॉफी दो अलग अलग चीज हैं दोनों एक नहीं है फिलोस माने भ्रम और सोफिया माने तर्क ब्रह्म पूर्वक किसी वस्तु को तर्क के द्वारा जानने का प्रयास करना यह हो गया फिलोसफी फिलोसफी फिलोस माने शब्दों के माध्यम से सोफिया माने ब्रह्म में पढ़ना अपने ब्रह्म को प्रकट करना यह फिलोसफी है फिलोस माने शब्द शब्दों का झंझार और उसके द्वारा सोफिया माने कहीं भ्रम को प्रकट करना शब्दों के माध्यम से कहीं भ्रमपूर्ण कोई बात करना और उससे तत्व को पहचानने का वस्तु के स्वरूप को पहचानने का प्रयास करना यह हो गया फिलॉसफी, जबकि दर्शन में परम परम आनंदात्मक जो वस्तु है उसको देखना और उसके आनंद का अनुभव करना तो दर्शन आनंद का अनुभव है जबकि फिलोसफी दृश्यमान जो पदार्थ हैं, उन दृश्यमान पदार्थों को देख करके उनके विषय में कहीं शब्दों में भ्रमात्मक कोई बात कहना और निर्णय पर न पहुंच सकना केवल तर्क मात्र प्रस्तुत करना वह फिलोसफी परंतु तो निर्णय अभी तक नहीं हो पाया दर्शन में वस्तु का निर्णय ही नहीं है बल्कि उसका आस्वादन तो ये दोनों चीजों में अंतर माने शब्दों के माध्यम से मन में संदेह रखते हुए निर्णय पर न पहुंचते हुए कोई संदेह हास्पद बात कहना वह फिलॉसॉफी है और उसके तत्व तक पहुंचने का प्रयास करने का प्रयास जबकि दर्शन में वस्तु को अनुरोध कर लिया गया और उसका आस्वादन भी लिया गया ये दोनों में अंतर है फिलॉसफी में आस्वादन नहीं है और निर्णय नहीं है दर्शन में निर्णय भी है और आस्वादन भी है इसलिए यहां पर पहले प्रश्न किए गए आमी के आमी मैं कौन हूं और के आमा ज्यादा तापत्र मुझे तापत्य की प्राप्ति हो रही है क्यों हो रही है यह मैं नहीं जान रही हूं जानता हूं इन से मुक्त होकर के मेरा कल्याण कैसे हो यह कल्याण तापत्य से मुक्ति हो जाए और मेरा कल्याण हो यह भी मैं नहीं जानता हूं इसलिए साध्य साधन तत्व तो पूछते न जाने कैसे पूछू क्या साध्य है क्या मेरा साधन है कृपा कर सारे तत्वों को आप मेरे सामने कृपा करके निरूपण कर जीव का स्वरूप क्या है माया का स्वरूप क्या है माया जीव को क्यों दबा सकती है मैं हूं मुझसे भिन्न जगत है अब मुझे जब जब दबा रही है तो आपको क्यों नहीं दबा रही है जो ईश्वर है उसको क्यों नहीं दबा रही है तो एक ऐसा होगा जो कि हम दोनों के ऊपर नियंत्रण करने वाला होगा इन तीनों का हमारे सामने मान्य जीव तत्व तो, जल तत्व तो, और ईश्वर तत्व तो, इन तीनों का मेरे सामने निरूपण कर रहा है यह कहने का मतलब है तीन ही तत्व तो हैं। इन तीनों तत्वों में सब कुछ आ गया इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता चौथा कोई पदार्थ हो ही नहीं सकता है मैं हूं मुझसे भिन्न ये दृश्यमान जल जगत है और जय और चेतन इन दोनों को नियंत्रित करने वाला कोई नियामक है तो जीव जगत और ईश्वर इन तीन तत्वों में सब कुछ आ गया इसके अलावा और कोई दूसरी वस्तु तो है ही नहीं प्रभु कहे कृष्ण कृपा तो मायित्य पूर्ण हो सब तत्व तो जान तो मार ना ही पापत श्री कृष्ण की कृपा तुम्हारे ऊपर पूर्णता है तुम सब तत्व जानते हो तुमको तापत्र नहीं है तुम कृष्ण की शक्ति को धारण करने वाले हो तत्व भाव को जानते हो परंतु दृढ़ता करने के लिए तुम केवल पूछ रहे हो तुम संदेह के कारण नहीं पूछ रहे हो तुम केवल दृढ़ता के कारण पूछ रहे हो सारा तत्व तुम जानते हो तुमको तापत्र भी नहीं है परंतु अब दृढ़ता करने के लिए तुम पूछ रहे हो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए तुम पूछ रहे हो दृढ़ता करने के लिए पूछ रहे हो अचरादेव सर्वाद्य सद्धर्म सब बोधा तर्बंधनी मति। अचरादेव सर्वा सिद्ध्यति ये इन भक्तों को बहुत जल्दी ही सर्वार्थ की सिद्धि हो जाती है ईप्सित सारे अर्थों को ये प्राप्त कर लेते हैं सद्धर्म का बोध करने के लिए वे केवल निर्बनी मति, उनकी बुद्धि तार के इत्यादि करती है तुम योग्य पात्र हो भक्ति को प्रवृत्त करने के लिए अब मैं तुम्हारे सामने वर्णन कर रहा हूं पहला प्रश्न था अमी के और उसका उत्तर दिया जीवे स्वरूप है जीव का क्या स्वरूप है नित्य कृष्णदास क्रिश्न कृष्ण तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश अब एक एक शब्द जो है उन एक एक तत्व का जीव तत्व का अः जड़ तत्व जगत का माने माया का और जीव और माया इनके ईश्वर उन ईश्वर के तत्व का महाप्रभु निर्माण करे तो बोलो बंदावन बिहारी लाल की गौर हरि जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय श्री राधा हरि गोविंद जय जय राधा हरि गो, गो नि गौरहरी गौ जय जय श्रघेश्याम